भगवते पुराण मो जयचरा हृदय नंदनोंभ्यास यस्कमगल बामृतम जगत्प्य विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण परमधाम जगद्धा नमा तत् प्रेरणा प्रवर्तितो हम बराकूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्य वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवांश्रीरूप साग्र जाक सह गणरघुनाथान्वित तम सजीव साधतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापाद सह गणलताी श्री विशाखाता वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्री वंदे कृष्णपरविंदयुगलम यस्दृशा वक्षो य प्रणीकृते विलसतीनिग्धोंगरागस्व काश्मीर तलशोणिमोपरीतनेस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाजकते नारायण नमस्कृत नरम चु नरोतम देवी सरस्वती व्या तथो जैमरी वांछा वाछाकलतुभ्य कृपासभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुर मदयांद्राक्तुलसी का पद्माण पठनम य बोलो शु वृंदावन बिहारी लाल की जय हे परम मंगल श्री राधा स्वधानंदी श्री प्रिया लाल दोनों एक तत्व हैं पंत लीला के लिए श्री सखियों ने सिकजनों ने वो एक एक तत्व जो है वो एक तत्व ही चार रूपों में प्रकट हुआ प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन जो एक तत्व था उसको ही आश्रय विषय दो रूपों में जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक आस्वादन की प्राप्ति नहीं होगी अतः वो एक रस्तत्व ही आश्रय विषय दो रूपों में कहीं परिणत हुआ जैसे श्रीमस्तक के ऊपर केश समूह एक है परंतु सखीगण उन केश समूह को दो भागों में बांट देती और तो दो भाग में बांट करके पहले उनके बीच में कंगी से एक मांग स्थापित करती हैं और उन दो केशों के बीच में एक सखी ऐसे तीन लड़ करके और उनसे जैसे चोटी गूजती हैं ऐसे ही एक ही तत्व लाल और सहचरी तीन रूपों के में विराजमान हैं इनके बीच में आस्वादन करने के लिए एक मांग बना दी गई मैंने प्रेम रूपी मांग बना दी गई और उस प्रेम रूपी मांग में जो अनुराग रूपी सिंदूर वो स्पष्ट रूप से खींच दिया गया अनुराग रूपी सिंदूर जो विराजमान है ये ये ये अनुराग रूपी सिंदूर जो बीच में विराजमान है वो सिंदूर ही ये दिखा रहा है कि एक आश्रय है एक विषय है दोनों दोनों के लिए आश्रय विषय होकर करके विराजमान है ऐसा वो अनुराग प्रेम रूपी जो तत्व है प्रेम रूपी मांग है लीला रूपी मांग है और उस लीला रूपी मांग में प्रेम रूपी सिंदूर इन दोनों को परस्पर आश्रय विषय दिखाते हुए विराजमान हो रहा है और ये दोनों दोनों के प्रति कभी मिलन कभी विरह, इनको धारण करते हुए कभी मान और कभी प्रार्थना उत्कंठा तो मान उत्कंठा इनको धारण करते हुए ये केश दोनों दोनों के लिए कहीं कुटिल और रुचिर होकर के विराजमान है और मान के द्वारा इनकी प्रीति और अधिक बढ़ रही है जो सर्वथा उचित होकर के विराजमान है इससे प्रेम निरंतर निरंतर विराजमान है हे के। ये अनुराग की जो रेखा आपके श्री मस्तक के ऊपर विराजमान है यह यही दिखाती है कि दोनों एक हैं और इनका मान और इनका आसक्ति एक में मान है तो दूसरे में आ सकती और दूसरे में मान है तो पहले में आ सकती इस प्रकार ये प्रीति निरंतर निरंतर उचित होकर के मान सेवा के लिए उचित होकर के विराजमान है तो प्रिया यदि मान करी करे भर्सन वेदस्तुति हरते हरिमूर मन ये मान जो है वो सेवा का ही एक क्रम है ऐसे हे श्री शिवराधिक आपके प्रेम को ही प्रकट करने के लिए ये आपकी केश आपके स्वरूप को प्रकट करने के लिए सर्वथा उचित दृष्टांत है इस केश के दृष्टांत के द्वारा आप दोनों कैसे हैं इस बात को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है श्री श्याम सुंदर की अपनी ही आल्लादनीय शक्ति जो उनसे अभिन्न है उनके प्रति कैसी प्रीति है उस प्रीति का जब वर्णन करने के लिए बैठते हैं तो अनेक अनेक उपमानों के द्वारा ये दिखाते हैं परम्परित रूपक के द्वारा ये दिखाते हैं कि श्री श्याम सुंदर अपने ही किसी स्वरूप के प्रति अपनी ही किसी शक्ति के प्रति परम परम आसक्त होकर के विराजमान है तो ये अपनी ही शक्ति से कैसे आसक्त हुआ जाता है ये श्री श्याम सुंदर यहां दिखा रहे हैं किसी दूसरे के प्रति आसक्त होते हैं तो श्याम सुंदर की महिमा घट जाएगी जो परतत्व है वो सर्वोत्तम नहीं रहेगा और सर्वोत्तम न रहने पर वो पर्म पर्म वो पास से नहीं होगा परंतु यहां विशेषता ये यह है कि क्योंकि श्री राधिका श्याम सुंदर से अलग है ही नहीं वे तत्त्व में एक रूप हैं ऐसी स्थिति में यदि श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के प्रति अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं प्रिया जी की वंदना करते हैं तो वंदना करने पर भी उनकी महिमा घटती नहीं है क्योंकि तो प्रिया अलग नहीं है वे श्याम की ही रूप हैं तो अपने रूप में अपनी ही अपने द्वारा अपने स्वरूप की सेवा ये कभी भी सेवा करने वाले की महिमा को घटाता नहीं जैसे अपने हाथ से कोई अपने पैर को ही दबाए थक गया है और अपने हाथ से अपने पैर को ही दबाए तो कोई हाथ की महिमा कम थोड़ी हो गई और पैर की महिमा कोई ये थोड़ी कि पैर बड़ा हो गया हाथ छोटा हो गया तो कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती है स्वस्वरूप में होने पर हाथ का सिर से नीचे होना यह हाथ की न्यूनता दिखाने वाला नहीं है बल्कि एक स्वरूप में यथास्थान सभी श्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं ये दिखा रहे तो श्री श्याम सुंदर का सर्वेश्वर एकमात्र सर्व कारण आश्रय तत्व होने पर भी श्री प्रिया की सेवा करना यह श्याम सुंदर की ईश्वरता को घटाने वाला नहीं है बल्कि यह श्याम सुंदर की ईश्वरता की और महिमा को बढ़ाने वाला है वो कह रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर अपनी ही रूप माधुरी अपने ही प्रेम माधुरी अपनी ही आह्लादनीय शक्ति श्री राधे का उनके प्रति कैसे आसक्त हैं, इस आसक्ति को दिखाते हुए जब एक रूपक देते देख देते हैं तो कोई भी रूपक कोई भी उपमान क्योंकि पूर्ण नहीं हो सकता है कहीं आसक्ति है कहीं व्याकुलता है कहीं चेष्टा है तो अलग अलग रूपों को देने के लिए अलग अलग गुणों को दिखाने के लिए जब एक उपमान में कोई पूर्णता नहीं दिखती है तो अनेक उपमानों को देकर के उस पूर्ण प्रभाव को प्रस्तुत किया जाता है एक वस्तु से पूरा प्रभाव नहीं आएगा एक वस्तु का प्रभाव तो आ जाएगा दूसरी वस्तु अछूती रह जाएंगी तो ऐसी स्थिति में एक जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को पूरा दिखाने के लिए अनेक अनेक उपमान कहीं दिए जाते हैं जैसे चको रास्ते भक्ता किरण बिंबे मधुकर तब श्री पादाबे जगन पुंजे स्फरण मीनो जातस तय रस सरसयाम मधुपते सुखा कव्याम राधे त्वीच हरिण तस् नयनम बोल श्री श्याम सुंदर के नेत्र हे श्री राधे के आपके एक एक रूप में एक एक प्रकार से आसक्त हो रहे हैं आपका रूप उनके प्रति श्याम सुंदर के नयन आसक्त हैं अब जो आसक्ति है उसके किसी एक उपमान के द्वारा उसके संपूर्ण पक्षों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और संपूर्ण प्रभाव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है काव्य में मुख्य वस्तु होती है प्रभाव तो जो प्रभाव डाला गया है वो प्रभाव एक उपमान से पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं हो रहा है इसलिए अनेक उपमान देकर के अनेक परंपरित रूपक देकर के उनको दिखा रहे हैं है। कि तुम्हारे श्री राधिका में अपरूप से रूप भी है अपरूप से गंध भी है अपरूप से कहीं कोमलता भी विराजमान है मधुरता स्वाद भी विराजमान है इसलिए शब्द स्पर्श रूप गंध इनकी विभिन्नताओं को दिखाने के लिए अनेक अनेक रूपक कहीं एक साथ अपनाने पड़े क्योंकि एक रूपक से सभी प्रभावों को प्रस्तुत कर सकना संभव नहीं था तो चको रस्ते वक्त किरण बिंबे आपका मुख हे श्री स्वामी जो तो हमारी जो स्वामी है उस स्वामी का मुख वह वक्तृ अमृत किरण वो अमृत को बरसाने वाली किरणों को चारों ओर विकीर्ण करने वाला है और अमृत जो बरस रहा है तो जैसे चकोर चंद्रमा की चांदनी को पीता है चंद्रमा की किरणों को पीता है किरणों में स्थित जो माधुर्य है उस माधुर्य का वह अपलक चंद्रमा की ओर देख करके दर्शन करता है और कहते हैं भले उसकी गर्दन टूट जाए टेणी हो जाए परंतु उसको इतना भी समय नहीं है कि वो अपना आसन तो बदल ले गर्दन झुमा झुकाता जाएगा और गर्दन गर्दन को झुकाते झुकाते वह 90 डिग्री पर 360 डिग्री पर 180 डिग्री पर वह अपनी गर्दन को झुकाता रहेगा परंतु तो वो बदलेगा नहीं तो ऐसी स्थिति में भले गर्दन में कितना दर्द हो रहा हो तब भी उसको इतनी अवकाश नहीं है कि वो अपना आसन बदल ले और सीधे सीधे सरल ढंग से श्री चंद्रमा जो है उन चंद्रमा का अपने प्रिय का वह दर्शन करें तो चकोर रस्ते बक्तामृत किरण बिंबे हे श्री राधिक आपका मुख अमृत किरणों को बसाने वाला चंद्र बिंब के समान है और यह चंद्र बिंब के समान है तो श्री श्याम सुंदर के नयन वे चकोर के समान विराजमान तो चकोर रस्ते तो जैसे चकोर अपलग दर्शन करता है ऐसे श्री श्याम सुंदर भी आपका अपलक दर्शन करते हैं आपका वक्त वक्त मानी मुख्य अमृत किरण बिंबे जो अमृत की किरणों को विस्तृत करने वाला है ऐसा आपका मुख कमल है परंतु इसके द्वारा कहीं रूप में प्राप्त होने वाला रस्तों प्राप्त हुआ तेज की प्राप्ति हो गई तेज और तेज में स्थित जो आनंद देने का गुण है केवल इतना सा प्रकट हुआ परंतु बहुत सारी चीजें रह गई साक्षात जो आस्वाद है वो रह गया इसलिए दूसरा रूपक ये रूपक पूर्ण नहीं हुआ तो दूसरा परम परम्परित रूपक अपना रहे हैं कि मधुकर मधुकरजे पदाब श्री पदाब्जे आपके चरण कमल के समान हैं और श्री श्याम सुंदर के नयन मधुकर के समान उन चरणों में ही विराजमान हैं तो मधुकर जैसे शहद का मधु का पान करता है तो वहां नयनों से पान था और यहां साक्षात अधर से अधर पान मधुकर के द्वारा जैसे कमल के मधु का साक्षात जो वहां के द्वारा आस्वादन किया जाता है रसना के द्वारा आस्वादन किया जाता है ऐसे ही श्री श्याम सुंदर के मित्र आपके सुंदर चरण कमल उनके माधुर्य का पान कर रहे हैं तो चकोर की रूप में आ सकती और मधुकर की रस में आ, आ सकती ये दिखाई देखन पुल ने खनवर और जैसे खजन पक्षी चंचल होकर के नदी के किनारे वह निरंतर निरंतर लोटपोट होता रहता है नदी के किनारे चंचल होकर के वह नृत्य करता रहता है लोटपोट होता रहता है इसी प्रकार हे श्री राधे के आपकी सुंदर श्रीचरण उन श्रीचरण आपकी सुंदर जो जघन जंघा वो जंगाई श्रीचरण ही मानो नदी की जो दो धाराएं हैं और वो नदी की दो धाराओं में के किनारे श्याम सुंदर के नयन रूपी जो खंजन हैं वे खंजन पक्षी यहां किलोल करते हुए विराजमान हो रहे हैं बड़ा सुंदर दृष्टान श्रीचरण जो है वो हो गई नदी की धारा और नदी की धारा पर जैसे खंजन पक्षी नृत्य करता है किलोल करता है लोटपोट होता है नाचता है खंजन पक्षी बड़ा चंचल पक्षी है एक क्षण भी चुप नहीं बैठ सकता है ऐसे ही श्याम सुंदर के नयन भी आपकी श्री चरण श्री जंगा उन जंगा रूपी जो नदी उस नदी के किनारे निरंतर निरंतर लोटपोट होते रहते हैं क्रीड़ा करते रहते हैं तो जगन पुलिने खजन वर रूपी जगन रूपी, रूपी जो अपूर्व पुलिन नदी के किनारे उनमें श्याम के नेत्र खंजन वर होकर विराजमान है और स्फुरन मीनो जातस तय रस सरस्याम मधुपते और श्री श्याम के नेत्र हो गए मछली और वे आपके रस सरसी में रस रूपी सरोवर में वे अपू से क्रीड़ा करने वाले हैं तो स्वर्ण मीनो जाता श्याम सुंदर के नेत्र मानो मछली बन गए हैं स्वर्ण माने चंचल मछली बन गए हैं जो कहीं चैन पाते हैं आपके रूप रूपमाधुरी में तो रस सरसी आप रसकी सरोवर होकर के विराजमान हैं और सरोवर में ही जैसे मछली स्वच्छंद होकर के आनंद पूर्वक किलोल करती है ऐसे ही आपके श्रीयंग वो ही मानो सरोवर हैं जिनमें शाम सुंदर के नए अनुरूपी मछली सदा सदा क्रीड़ा करते हुए विराजमान होती हैं जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी बिना श्याम सुंदर के नेत्र भी श्री राधिका के रूपी जल के बिना जैसे जीवित नहीं रह सकते हैं जैसे व्याकुल होंगे तड़फड़ने लगेंगे जल से बाहर निकलते ही ऐसे ही श्री प्रिया के रूप माधुरी की स्मृति दूर होते ही उनका संचार दूर होते ही श्याम सुंदर के नयन तड़पने लगते हैं स्वर्ण मीनो जाता श्याम सुंदर चंचल स्वर्ण माने चंचल मीनो जाता एक मछली बन गए हैं तो ये रस सरस्याम आप कैसी हो रस की एक सरोवर हो ऐसी रस की सरोवर आपके पास श्याम सुंदर के नेत्र चंचल हो करके विराजमान हो गए हैं मधुपति वे मधुपति हो करके विराजमान हैं। परम मधुर होकर के विराजमान हैं, सुखाट व्याम राधे त्वी और हे श्री राधे के आप सुख की बन हैं, एक सुखदाई अटवी माने बन होकर के विराजमान और जैसे किसी बन में ही एक हरिण स्वच्छंद होकर के उछलकूद करता है सुखपूर्वक रहता है ऐसे ही श्याम सुंदर के नेत्र भी सुखपूर्वक आपके रूप रूपी वन में आपके श्रेयंग रूपी वन में सुखपूर्वक निवास करते हैं और उन वन में ही जैसे हरिण को सुख मिलता है यदि उसको उचित वातावरण नहीं मिले पर्यावरण नहीं मिले तो जैसे हरिण दुखी हो जाएगा घर में बांधने पर हर दुखी हो जाएगा मन में ही वो छंद स्वच्छंद होकर के क्रीड़ा करता है ऐसे ही सुखाट अभ्याम राधे हिरण नयना श्री श्याम सुंदर के नेत्र हरिण होकर के विराजमान हो, हो गए तो मछली कहकर के ये दिखाया कि जीवन के प्राण होकर के श्याम सुंदर के नेत्र हैं श्री राधिका उनका रूप जीवन प्राण होकर के श्री श्याम सुंदर के, के लिए विराजमान है और सुंदर क्रीड़ा का स्थल होकर के श्री राधिका का स्थल राधिका का आश्रियंग श्याम सुंदर के लिए विराजमान है तो चकोर चकोरस्ते कहकर के रूप चकोर का दृष्टांत देकर के रूप परंतु तो रसगंध ये सब कहीं अछूते रह गए उनके प्रभाव को पुनः प्रस्तुत करने के लिए वे मधुकर हैं मधुकर के द्वारा दिखाया कि रस का आस्वादन लेने वाले होकर के श्यामचंदर के नेत्र हैं तो कभी रूप का आस्वादन कभी रस का रूप के आस्वादन में दृष्टान्त दिया चखोर का रस के आस्वादन में दृष्टान्त दिया श्री मधुकर का भोरे का फिर स्वच्छंद क्रीड़ा उनके गंध और स्वच्छंद उन उनके लिए दृष्टान दिया खंजन का के खंजन जैसे नदी के किनारे के सुंदर पुलिन में ही स्वच्छंद पूर्वक बिहार करता है और मछली का दृष्टान्त दिया जीवन रूप होकर के विराजमान आप ही उनके जीवन हो करके विराजमान है श्याम सुंदर के नयनों के जीवन हो करके विराजमान है तो ये मछली का दृष्टान दिया और आनंदपूर्वक स्वच्छंद क्रीड़ा बिहार का दृष्टान्त दिया वो हरिण का तो यहां चहोर मधुकर खजन मछली और हरिण इन पांचों के दृष्टांत इनको देकर के हे श्री राधिके आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी प्रकार से श्री श्याम सुंदर के नयनों को सुख देने वाली हैं परिपूर्ण सुख दुख को देने के लिए अनेक अनेक रूपक इनका प्रस्तुत किया प्रस्तुति की गई और एक के द्वारा क्यों प्रभाव समग्र नहीं हो रहा है इसलिए अनेक दृष्टान्तों के द्वारा श्री राधिके आप जो शाम सुंदर के ऊपर समग्र प्रभाव डालती हैं उस समग्र प्रभाव को कैसे वर्णन किया जाए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है तो यहां परम्परित रूपक का बड़ा सुंदर प्रयोग है और एक रूपक कहीं पूर्ण नहीं है इसलिए अनेक रूपक दिए गए परम्परित रूपक वहां होता है कि एक वस्तु है उससे को रिलेटेड कोई दूसरी वस्तु उसका कहीं उदाहरण दिया जाए वो परंपरित रूप कहलाता है तो जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा का चकोर के साथ में कोई रिलेशन है भोरा है तो उसका कमल के साथ में कोई रिलेशन है ऐसे ही खंजन है तो वो नदी के किनारे ही सुखपूर्वक रहेगा मछली है तो उसका जीवन ही जल है जल से अलग वह रह ही नहीं सकती है ये अन्योन्य आश्रित दिखाने के लिए और हरिण है तो उसके लिए गंध शब्द इन सबों की पूर्णता प्राप्त होगी तब जबकि वह कहीं नदी के किनारे वह वन में विचरण करेगा स्वच्छंद विचरण करेगा तब उसे पूर्णता की प्राप्ति होगी आगे कह रहे हैं क्या सुंदर मन शिव प्रिया जी की रूप माधुरी स्वर माधुरी उनकी रस माधुरी उनकी गंध माधुरी उनकी स्पर्श माधुरी सबका पूर्ण रूप से श्याम सुंदर जैसे आस्वादन करते हैं उस आस्वादन का बड़ा सुंदर यहां पर निरूपण किया गया इसलिए देवी कृष्णमयी प्रकटा देवी शब्द का तात्पर्य है कि वे श्याम सुंदर की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली वे अपूर्व स्थिति है एक मेगा मार्ट है अंडर वन रूफ सारी चीजें एक जगह प्राप्त हों वो कहीं संभव नहीं है परंतु एक छत के नीचे सारी श्याम सुंदर की जितनी भी अभिलाषाएं वे सब प्राप्त हो जाएं। ऐसे यदि कोई वस्तु है तो वे श्री किशोर जी कृष्णवांछा कृष्ण लीला बसत स्थली होकर के देवी कृष्ण कृष्णता राधिका परदेवता देवी शब्द कहे अनंत सुंदरी अनंत सुंदरी होकर के विराजमान है कृष्णवांछा कृष्ण इच्छा उनकी पूर्ति करने वाली वे सुंदरी होकर के विराजमान है और एक स्थान पर विराजमान है इसलिए अनेक रूपक उनके द्वारा श्री राधिका की परिपूर्णता कहीं दिखा रहे हैं रस में स्पृष्ट स्पृष्ट मुद करतले नांगम अंगम सुशीतम सांदा नंदा अमृत पंके रस हृदय मज्जतो माधवस्के प्रेमूर्ति स्फुरती गाढ़ाश्लेषोन्नित नमित का चुम्बिता पात राधा अब कोई परम भाग्यशालिनी जो मंजरी है और भाग्यशालिनी जो सखीगण है बड़ भागनी सखीगण वे श्री प्रिया लाल के उस बिलास का कहीं दर्शन कर रही हैं श्री नुकुंज मंदिर के अठपहल नुकुंज मंदिर है उसमें आठ दरवाजे हैं आठ दरवाजों के दोनों और दो दो खिड़की है आठ दरवाजे और सोलह खिड़की है। उन सोलह खिड़कियों में स्वाभाविक रूप में लताओं के पर्दे पड़े, पड़े हुए लताएं विराजमान है वो लता ही पर्दे हैं उन लताओं के बीच में कभी स्वाभाविक छिद्र हैं और कभी ये सखीगढ़ श्री प्रियालाल को संकोच न हो इसके लिए सिद्ध कुंज मंदिर से बाहर आकर के लताओं के बीच में कहीं अपनी उंगलियों से कहीं अवकाश बना करके उस अवकाश में नयन देकर के शिवप्रिया लाल का दर्शन कर रही हैं। अनाधिकारी को पता न लगे इसके लिए कहा जा रहा है कि आहा सुंदर कुंज है और उस कुंज में सुंदर भोरे गुंजार कर रहे ये भोरे नहीं हैं ये सखियों के नयन सुख पिक सुंदर रूप से गुंजार कर रहे हैं बोल रहे हैं तत्वता सुख नहीं है ये शोभन कथन करने वाली जय हो जय हो ये कहकर के प्रशंसा करने वाली उस रूप माधुरी की महिमा का गायन करने वाली सखी सुख होकर के शोभन कथा कहने वाली सुख होकर के वे विराजमान हैं। कोयल कंठी हैं इसलिए पिक उनको कह दिया गया कि यहां तोता मैना कोयल बोल रहे हैं तथा तोता मैना कोयल वहां पर वृंदावन में वे सखी तोता मैना कोयल जैसी हैं और तोता मैना कोयल भी है तो कोई सखी तोता मैना कोयल बन करके उस तो रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं और कोई सखी को तोता मैना कोयल जैसी कोकिल कंठी होकर के शुक्र शनि का मधुरभाषी होकर के वे तही जो मैना है उस मैना जैसी शोभन कथन कहने वाली शुक वधु शुक इनके समान सुशोभित होकर के वे उस लीला का गायन करती हुई विराजमान हो रही हैं और उसका दर्शन करते हुए वे विराजमान हैं तो मोहन महल में जहां श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी लड़ लड़ी कुंज में विराजमान हैं और जहां अहल महल का अपूर्व प्रहार प्रभाव प्रकट हो रहा है श्री लाल जी को कहीं असुविधा न हो प्रिया जी को कहीं असुविधा न हो ऐसे तत्सुख सुखी भाव को धारण करके परस्पर एक दूसरे की सेवा करने की भावना ही जहां विराजमान है निज सुख का कहीं स्पर्श मात्र भी छू करके भी वहां नहीं है निज स्पर्श का कहीं सुख वहां नहीं है स्वार्थ का कहीं अंश नहीं है निज देह के सुख का कहीं विचार नहीं है सेवा ही जहां सुख होकर के विराजमान है मुझे सुख मिले इंद्रियों को सुख मिले ये भाव यहां पर नहीं है ऐसी वे सखीगण श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं कि आह कैसा दिव्य यह मिलन है जिसमें अपनी इंद्रियों का कहीं संतर्पण है ही नहीं जहां प्यारे प्रिया इनके ही आत्मा का इनके ही हृदय का संतर्पण करने की एकमात्र भावना है अतः श्रीप्रिया जी को सुख मिलेगा लाल जी को सुख मिलेगा इसलिए श्रीप्रिया लाल एक दूसरे के श्रेयंग उनका स्पर्श स्पृष्टवा स्पृष्टवा उनका स्पर्श करते हुए विराजमान हो रहे हैं और स्पर्श करके उनकी जो परम कोमलता उस कोमलता का आस्वादन प्राप्त करते हुए निज स्पर्श से निज कोमल स्पर्श से प्रिया लाल को ही परस्पर सुख देते हुए वे विराजमान हैं स्पृष्ट स्पृष्टवा मृद करता अंगम अंगम सुशीतम श्री प्रिया लाल दोनों के श्रीअंग परम परम सुशीत होकर के सुख स्पर्श को प्रदान करने वाले होकर के विराजमान और लाल जी के शीतल अंग से श्री प्रिया जी प्रियाजी के शीतल अंग से श्री लाल जी परम परम सुख को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो सुख प्रदान करने के लिए ही यह अपने अंगों का स्पर्श परस्पर एक दूसरे को कराते हुए विराजमान हो रहे हैं वहां निज सुख का कहीं स्पर्श है ही नहीं अपने लिए सुख नहीं है प्यारे के लिए ही ये मिलन है प्रिय के लिए ही मिलन है सादा नंदा मृत रस हृदय श्री मज्जतो श्री माधव आज लीला करने के लिए ही दो स्वरूप धारण करके जो विराजमान है इसलिए उनका नाम है माधव मां माने लक्ष्मी और धव माने पति धव शब्द का और तो है पति कहते हैं ना सधवा पति युक्त जो है वो सधवा कहलाएगी अन्य जो है उनको अलग कहेंगे तो धव माने पति तो माधवस् का मां माने लक्ष्मी उनके धव माने परम प्रिय होकर के जो विराजमान है श्री राधिका उनके परम प्रिय होकर के वे विराजमान है ऐसे श्री माधव के सान्दानंदामय शां आनंद अमृत का जो रस है उस रस समुद्र में शिवप्रिया डूब रही है सांदा रस घना आनंद आनंद कहने से संतोष नहीं हुआ उसकी सुस्वादुता सामने नहीं आई तो इसलिए अमृत कहा अमृत में भी निरंतरता प्राप्त करने के लिए फिर रस शब्द कहा इसलिए पुनरुत्ति नहीं है एक ही एक चीज के लिए ये तीन तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं आनंद अमृत रस अर्थ तो तीनों का एक है मन सुखरूप चाहे आनंद को हो चाहे अमृत को हो चाहे रस को परंतु तो कोई भी शब्द अपने पूर्ण प्रभाव को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है इसलिए शब्द की असमर्थता शब्द की सीमाओं को देख करके लिमिटेशंस को देख करके एक ही शब्द के समानांतर सुनोमन जो अन्य शब्द हैं उन अन्य शब्दों को कहीं प्रस्तुत किया जा रहा है और उन अन्य शब्दों की प्रस्तुति होने पर ही एक समग्र प्रभाव ग्रॉस जो इफेक्ट है वह कहीं सामने प्रस्तुत हो रहा है तो उस समग्र प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए श्री प्रिया कितनी महान और कितनी आनंदमय रसमय सुख में श्याम सुंदर के लिए कितनी समर्थ हैं उनकी अपूर्व समा सामर्थ्य को पुष्ट करने के लिए कितनी कॉम्पिटेंट हैं उनकी कॉम्पिटेंसी को कहीं प्रकट करने के लिए श्री एक ही शब्द को अनेक अनेक शब्दों के माध्यम से कहीं प्रस्तुत किया जा रहा है तो सांद्र आनंद अमृत रस घना आनंद आनंद में सुस्वादुता नहीं है इसलिए अमृत पोषण की भावना नहीं है इसलिए अमृत कहा और रस कह करके उसकी निरंतरता उसकी फ्रीक्वेंसी जो है निरंतरता उस निरंतरता को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द को के अनेक पक्षों को प्रस्तुत करने के लिए समानांतर शब्दों का कहीं प्रयोग कर रही हैं है। तो शांत आनंद अमृत रसके समद रूप है श्री राधे के आप माधव को डुबो देने वाली हैं तो श्री सखीगण दर्शन कर रही हैं कि आहा श्याम सुंदर को अपने माधुर्य रस में डुबो करके मेरी स्वामी कैसे श्री श्याम सुंदर को अपने प्यारे को सुख प्रदान कर रही हैं प्यारे की प्रेम सेवा प्रेम सेवा करती हुई कैसे है? प्रस्तुत प्रस्तुत हो रही हैं इसको प्रकट करते हुए यहाँ कह रहे हैं शानदान आनंद अमृत रस हृदय सानंद आनंद के अमृत की रस समुद्र रस की हृदय एक रस की सरोवर हो करके वे विराजमान है और उनमें मज्जित माधवस्व श्री माधव डूब रहे हैं सखी इस रूप माधुरी का दर्शन कर दर्शन कर तो क्योंकि सखी का स्वभाव है कि वो वो किए बिना नहीं रह सकती है। है है जब रूप देखती है, तो वो हो जाती है। और अपने रस को को अपनी भावनाओं को, किसी दूसरी सखी में भी संचरित करने के लिए वे मिलकर के आस्वादन करती हैं। मित्रता का यह स्वरूप ही है कि ददातीक्षा पृची एक ने जो आस्वादन प्राप्त किया वो शेयर करती है दूसरे के साथ में दूसरे ने जो आश्वासन प्राप्त किया वह उसमें सम्मिलित करना चाहती है और उसका विस्तार करना चाहती है वह दूसरे के सामने उस वर्णन को करके तो शांदानंदा मृत रस हृदय मज्ज तो माधवस्यो अंक उन श्याम सुंदर के अंक में उन श्याम सुंदर की ललड़ी लड़ कुंज में श्री किशोरी जो जिस समय विराजमान हैं और उनका सखीगण जो रंग छद्र है निकुंज के उनके द्वारा जो दर्शन कर रही है अंके पंके रोह नैना उस समय श्री राधिका पंके रुह माने कमल सदी के नयन वाली होकर के विराजमान पंके रुह माने कमल कमल का एक नाम है पंके रुह तो पंख से जो उत्पन्न हो जल से जो उत्पन्न हो तो पंखे कमल सजी के नेत्र वाली वैश्य राधिका प्रेम मूर्ति स्फुरंती श्री श्याम की सेवा करके प्यारे ने मेरी सेवा स्वीकार की यवाव धारण करके श्री प्रिया एकदम आनंदित हो रही हैं, जैसे बिंब का श्रृंगार करने पर पृथ्विंब का श्रृंगार अपने आप हो जाता है और में खिलता है आज प्रिया प्रिय सब प्रतिबंध मूर्त होकर के जैसे विराजमान हैं यथार्थ का स्व प्रतिब विभ्रम जैसे बालक अपने प्रतिम्ब से विभ्रम को प्राप्त करता है इसी प्रकार पन के रोह प्रेम मूर्ति श्री प्रेम मूर्ति श्री राधिका जो कमल सनी के नेत्र वाली है सुशोभित होती हुई विराजमान है गढ़ाश्लेषो नमित चुका श्री श्याम सुंदर ने जिस समय अपने वैभव का दान किया वैभव शब्द का रस में अर्थ कुछ अलग ही है वह वैभव का तो श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया को जिस समय अपने निजी वैभव का दान करते हुए विराजमान हो रहे हैं उस वैभव को प्राप्त करके गा आश्लेष को प्राप्त करके नमित का जिन श्री प्रिया में आज लज्जा का जो भाव है वो लज्जा का भाव उत्पन्न हो गया और जिन्होंने अपने श्रीमुख को नीचे झुका रखा है नमित का तो चुबक जहां नीचे झुक रहा था श्री श्याम सुंदर अपने दो उंगलियों के अग्र भाग से श्री प्रिया के चूक का उन्नयन करते हुए विराजमान हो रहे हैं चुंबित पातरात रहा राधे राधिका बू का बंधन जो गुलाल चुंब उनके उनसे अलंकृत होकर के श्री श्याम सुंदर के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो बूखा बंधन है उन बूखा बंधन से अलंकृत होकर के गुलाल से अलंकृत होकर सदा सदा रक्षा करें और क्योंकि हमारी अभिलाषा यही है कि श्री प्रिया को महान सुख मिले मेरी जो स्वामी है उनको महान सुख मिले और उन के सुख का दर्शन करके उनको सेवा में सुख है श्याम सुंदर की सेवा करके वे सुख का सुख की प्राप्ति करती हैं और उनके सुख का दर्शन करके दासी भी से प्राप्ति करती है तो गाढ़ाश्लेषो नमित चुवका पर्रमण के समय विभूति दान के समय जहां श्री प्रिया ने अपने श्रीमुख को नीचे झुकाया हुआ है श्री प्रिया के नयन का दर्शन करने के लिए श्री श्याम सुंदर जब तक मुख कमल से मुखकमल नहीं मिले तो कमल से कमल को मिलाने के लिए जहां शिवप्रिया के चुबक को आप उन्नयन करते हुए विराजमान हैं और तब नयन कमल से नयन कमल मिलते हुए जहां विराजमान हो रहे हैं उस समय चुंबता और राधिका श्री राधिका श्याम सुंदर के द्वारा प्रस्तुत किए गए बू का बंदन चोवा चन्नन, इनसे युक्त होकर के विराजमान है वे श्री राधिका उनकी उस सुंदरता का उनकी उस उस सुखमयी स्थिति का दर्शन करके मैं परम परम आनंदित हूं वे श्री राधिका मेरी रक्षा करें रक्षा कर चुम्बितापात राधा अन प्रीता दिशत नाम पद्मा राधा सुखमई चित्ते राधाई रुचिम कुचि सदा गायम गायम पलट गए सदा गायम गायम मधुरतर राधा प्रिय सदा नंदा नव रस रसद राधा पति कथा सदा स्थायम नव निवृत राधा रतमे सदा ध्यायम ध्यायम ध्यान राधा पद सुधा अरे मेरे मन सदा गायम गायम श्री राधिका उनके गुणों का निरंतर निरंतर गायन कर मधुर राधा प्रिय श्री राधिका के मधुरतर अधिक से अधिक मधुर यश का सदा नंदान, नंदान, सदा तू गायन कर सदा सांद्रानंद नंदानंद सदा सान्द्रानंदा नव राधा पति कथा श्री राधा पति की जो कथा है वह घने सांद्र आनंद सांद्र का तात्पर्य है अब कैसे बताएं है सान्द्र जैसे शहद होता है उसको सांद्र कहेंगे तो जो सांद्र रस जो है वो जैसे घनीभूत होकर के सांद्र होकर के विराजमान है जो एकदम पतला नहीं है गाढ़ा होकर के विराजमान है उसको सांद्र कहेंगे समझाने के लिए कह रहे हैं जो कहीं कंडेंस होकर के हा हा कंडेंस होकर के जो विराजमान तो ऐसा सदा सायम सायम सदा वो शांत रस आनंद रस वह ऐसी श्री राधापति की कथा इनको तू श्रवण कर और सदा स्थायम स्थायम श्री सदात राधा रथ बने श्री राधिका जहां क्रिया करती हुई विराजमान है ऐसे श्री राधिका के रथ बन में उस बिलास के बन में तू निरंतर निरंतर निवास कर श्री वृंदावन में जहां शिवप्रिया लाल का बिलास हो रहा है वहां तू निर निरंतर निवास कर और सदा ध्यायम ध्यायम सदाध्याय ध्यान राधा पद सुधा और श्री राधिका के चरण कमल की सुधा का अरे भैया सदा ध्यायम ध्यायम निरंतर निरंतर ध्यान कर दोबारा सदा गायम गायम मधुरता राधा प्रिय श्री राधिका के प्रिय यश का निरंतर निरंतर गायन कर बार बार गायन के बिना चैन नहीं पड़ेगा इससे सदा उसका गायन कर सदा सदा कहने का मतलब है हर स्थान हर पात्र हर काल ये सदा में तीन भाव छुपे हुए हैं इनका गायन करते हुए सदा सांद्र नंदा नव रस रसद राधा प्रतिकथा कथा सांद्र आनंद से युक्त नई नई रस वाली श्री राधापति की जो कथा है श्री कृष्ण की कथा उनका तू निरंतर निरंतर गायन कर सदा स्थायम स्थाय नवनिवृत्त राधा रथवने श्री राधिका की रति जहां संपादित हो रही है ऐसे वन में सदा निवास करते हुए सदा ध्यायम ध्यायम निरंतर निरंतर बार बार ध्यान करते हुए वश हृदय राधा पद सुधा अपने हृदय में श्री राधिका के चरण की जो सुधा है उस सुधा का विवश होकर के विवश हृदय में निरंतर निरंतर ध्यान करते हुए वृंदावन में विराजमान हो ये स्वाभिष्ट भाव मय जो वृंदावन में निवास करने का मुख्य स्वरूप है वृंदावन की रहनी है कि वृंदावन में रहना हो तो स्वाभिष्ट भावमय जो प्रीति है मैं किशोरी जी की दासी हूं मेरे उपास से युगल का सुख है यह स्वाभिष्ट भावमय भाव है इस भाव को धारण करते हुए शिवृंदावन में निरंतर निरंतर तू निवास कर बोलो श्री लाली लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय